Vocês turnedem महानगर की एक elektrodesa maha अखबार का एक पत्रकार लोगों से बातचीत कर रहा है आ, भाई साहब भाई साहब जी मुझसे कुछ कहा जी हां आप यह बताइए कि आज के वातावरण को अपने समाज को अगर अच्छा बनाना हो तो क्या करना चाहिए मैं तो यह कहूंगा कि इसके लिए समाज में शांति होनी चाहिए आपस में भाईचारा होना चाहिए जी लोगों में ईमानदारी होनी चाहिए पर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज के समाज में यह सब बहुत ही कम रह गया है हु? मैं तो कहूंगा सब खत्म हो गया है आ, नहीं ऐसा तो नहीं है कि यह सब खत्म हो गया है आ, क्यों बहन जी आप क्या कहती हैं अरे कौन से जमाने की बात कर रहे हैं आप भी आजकल कुछ ठीक भी है क्या आप छोड़िए भी हमें क्या करना है इन बेकार की बातों में पड़कर हम तो चलते हैं रुकिए यह बेकार की बात नहीं है जब सब कुछ गलत हो रहा है तो यू मो फेरकर मत जााइए आगे बढ़िए शायद आपकी एक छोटी सी कोशिश भी इस गलती को सुधारने में कम आ जाए। यह समाज सबका है इसे बेहतर बनाने की जिम्मेदारी भी सब की ही है।